निकला ही नहीं तो ये धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान की बात है इसको विज्ञान से पहले समझकर धर्म में आप पालन करेंगे तो आपका विश्वास इस पर पक्का होगा इसलिए ये 48 मिनट याद रखिए। इसलिए शायद पुरानी परंपरा हमारे देश में है गरम खाना खाओ माने वो 48 मिनट के पहले हो जाए गरम गरम रोटी बना के खिलाओ या गरम गरम रोटी खाओ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 मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पावरोटी बनने के बाद और खाने तक तीन नब्बे दिन निकल जाते हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बागवट जी कहते हैं कि पिसा हुआ आटा वो ये कहते हैं कि पंद्रह दिन से ज्यादा पुराना कभी भी मत खाना पंद्रह दिन मैक्सिमम वो भी गेहूं के लिए ये चना और मक्की और जुआरी इसके लिए तो सात ही दिन कहा होने तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाए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 हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आ सबसे ज्यादा दबाव पेट पे पड़ता है और मां के पेट में एक, एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है जिसको गर्भाशय कहते हैं और गर्भाशय के बारे में आयुर्वेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि यह गर्भाशय के आसपास के एरिया में जितना हलन हो उतनी इसकी फ्लेक्सीबिलिटी है फ्लेक्सीबिलिटी माने मुलायमियत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 पंद्रह मिनट सुबह अगर आपने चलाया तीन महीने बाद आप देखना बारह से तेरह किलो वजन कम होगा आपका सिर्फ पंद्रह मिनट की चक्की रामदेव जी चक्की चलवाते हैं कि नहीं आप चलाते हैं कि नहीं लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं तो असलियत में ही चला लो कुछ तो आटा तो मिलेगा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 स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों की सीडी उपलब्ध कराई जाती है जिसे आप केवल दस रूपये के लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं राजीव भाई के इन प्रेरणादायी व्याख्यानों की सीडी को आप अपनी क्षमता अनुसार 100, 200, 500 या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को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 और एक छोटी सी आखिरी बात आज के लिए समय हो गया आखिरी बात यह है मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो ये कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव आया रसोई में 20-25 वर्षों में हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाव है बदलाव क्या आया पहले चक्की होती थी सिलबट्टा होता था अब मिक्सी आ गई रोटी बनाने की भी मशीन हमने ये सब बदलावों ने हमको बीमार बनाया और रसोई घर में जितनी चीजें हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया जैसे वॉशिंग मशीन आ गई इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है भागवटी जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उम्र है साठ के बाद अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन हो जाएंगे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 तो आपकी जो आबो हवा है इसका ध्यान रखिए इसका ध्यान कैसे रखना मैंने आपसे उदाहरण के रूप में कहा था कि भारत गर्म देश है